अयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्बन्ध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि दो दृष्टिया हैं, एक नित्य दृष्टि है आत्मदृष्टि और एक अनित्य दृष्टि है चकुदृष्टि ऐसे नित्य श्रुति अनित्रुति अनित्रुति दृष्टियादि है चक्षुरादि जन्य, वृत्तियात्मक और नित्य दृष्टि है उस वृत्ति को प्रकाशित करने वाला साक्षी का स्वरूप भूता दृष्टि इस प्रकार दो प्रकार की दृष्टि है ये दो प्रकार की दृष्टि को सिद्ध किया पहले श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण तथा लोक प्रसिद्धि को लेकर के और इस नित्यात्म दृष्टि को स्वीकार न करके पूर्व पक्षी के अनुसार आत्मदृष्टि भी अनित्य ही मानेंगे एक ही प्रकार की दृष्टि है अनित्या इंद्रिय संयोगजा एक ही दृष्टि है नित्य दृष्टि कोई नहीं है ऐसा मानने पर श्रुति विरोध नामक दोष बताया और प्रत्यक्ष विरोध भी, भी बताया अब पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुसार एक नित्य दृष्टि स्वीकार कर लेंगे तो सिद्धांत मत में अनुसार नित्य दृष्टि नित्य आत्मदृष्टि है तो उसमें अनित्यत्व की प्रतीति कैसे हो रही है यह प्रश्न सिद्धांति से करते हैं उसका उत्तर है नित्य आत्मनोद इत्यादि इस प्रश्न नित्य आत्मनोदृष्टि नित्यात्मुदृष्टिर भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है शंका के रूप में पहले उसे देखिए बहत्तर नंबर पृष्ठ पर टीका में पहला वाक्य है कि ननु आत्मदृष्टेर नित्यत्वे कथम तत्र आनी प्रतीति ही ये एक प्रश्न उपस्थित होगा या इसी प्रश्न का एक परिवर्तित दूसरा स्वरूप बताया गया कथम व इत्यादि से तो पहले एक जो स्वरूप है प्रकार प्रश्न का उसको देखिए कि आत्मदृष्टेर नित्यत्वे श्रुति विरोध तथा प्रत्यक्ष विरोध ना हो इसलिए और श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण एवं लोक प्रसिद्धि से सिद्ध आत्मदृष्टि को नित्य स्वीकार करने पर ये आत्मदृष्टेर नित्यत् का अर्थ निकलेगा सती सप्तमी है तो कथम त्रनित्य प्रतीति तो तत्र याने आत्मदृष्टो तो आत्मदृष्टि में नित्यत्व की प्रती होनी चाहिए न कि अनित्व की लेकिन अनित्यत्व की प्रतीति हो रही है और सामान्य व्यक्ति को नहीं हो रही है जो वैशे का आदि है उन विचारकों को हो रही है आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की प्रतीति ये एक प्रश्न हुआ प्रश्न का एक प्रकार हुआ कि कानादादी को नित्य आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की प्रतीति कैसे हो रही है प्रतीति हो रही है इसलिए तो आत्मदृष्टि को अनित्य वो बता रहे हैं इसी प्रश्न का एक रूपांतर है कि कथम अनित्या लोकसाव सर्वापि दृष्टि इति शब्द है समुच्चय अर्थ में जो पहला प्रश्न था उसके साथ द्वितीय प्रश्न का समुच्चय दिखाने के लिए तो कथम शब्द का अन्वय निश्चय के साथ होगा तो अस्य लोकस्य निश्चय कथम ऐसा अन्वय करिए तो अस्य लोकस्य शब्द से ना जो लौकिक लोग और उन अविचारक लोगों लोक भी ये निश्चय कैसे हो रहा है आत्मदृष्टि यदि नित्य है तो नित्य आत्मदृष्टि में अनित्या सर्वापि दृष्टि तो नित्य आत्मदृष्टि के होते हुए भी यह विपरीत निश्चय कैसे हो रहा है कि सर्वापि दृष्टि तो सर्वापि दृष्टि से ली गई चक्षुरादि दृष्टि जो इंद्रिय संयोग जा है और इसका संकोचक कोई न होने से आत्म दृष्टि जिसको कहा जा रहा है वो दृष्टि भी तो सभी दृष्टि अनित्य ही है इस प्रकार का निश्चय भ्रमात्मक वेदांति की दृष्टि में है लेकिन लोक दृष्टि से तो ये यथार्थ निश्चय ही है ये निश्चय कैसे होगा आत्मदृष्टि के नित्य होने पर यह प्रश्न हुआ इसलिए कहते इति आशंक इस प्रकार की आशंका करके इसका समाधान जिस अभिप्राय से सिद्धांति कर रहे हैं वह अभिप्राय बता रहे हैं के इसके बाद में टीकाकार अभिप्राय ग्राह्य अनित्य गतम टीकाकारदि सर्व ग्राहिकायादृष्टो भासते पिण्ड गत अग्न्यादो दर्शन भान दर्शनात् अतो लोकस्य तथा उपपद्यते इत्याह नित्य नित्य तो इति आह के पहले तक प्रती तथा प्रतीति उपपद्यक के टीका ग्रंथ से टीकाकार ने नित्यात्मो हो इत्यादि जो सिद्धांत वाक्य रहा है उसका अभिप्राय बताया कि ग्राह्य जो अनित्य दृष्टि है दो दृष्टि बताई थी ना एक ग्राह्य दृष्टि जो बाह्य दृष्टि है और एक अबाह दृष्टि है वो ग्राहक दृष्टि है ग्राहक दृष्टि है दृष्टि नित्य दृष्टि वह आत्मा का स्वरूप ही है ग्राहक दृष्टि साक्षी का स्वरूप होता दृष्टि उसे ग्राहक दृष्टि कहा जाएगा और ग्राह्य दृष्टि कहा जाएगा इंद्रिय संयोगज वृत्ति को तो इसमें इंद्रिय संयोग ग्राह्य दृष्टि होने के कारण उसमें रहेगा अनित्यत्व धर्म वो अनित्य ही है सिद्धांती के मत में भी ग्राह्य दृष्टि अनित्य है और उस ग्राह्य दृष्टि में जो अनित्यत्व है और आदि शब्द से ग्राह्य गतम, ग्राह्य अनित्य दृष्टि गतम, अनित्यत्वादि यहाँ पर अनित्यत्वादि लिखा है ना आदि शब्द वह ग्राह्य दृष्टि के उत्पत्ति विनाश आदि जो अन्य विकार हैं, उनका परामर्शक है तो अनित्यत्व है उत्पत्ति हैं विनाश है यानी आगमापायित्व है ये आदि शब्द से लीजिए ये सब धर्म जितने भी विशेष हैं अनित्यत्व कहो आग आगमापायित्व आदि कहो ये सब के सब ग्राह्य दृष्टि में विशेष है और जो नित्य ग्राहक दृष्टि है आत्मा का स्वरूप भूत उसमें इन अनित्यवादी विशेषताओं में से कोई भी विशेषता स्वतः नहीं है वो साक्षी का स्वरूप होने से साक्षी का स्वरूप तो अनित्यत्व रूप विशेषता वाला नहीं है वो आगमा पाई भी नहीं है उत्पत्ति विनाशील नहीं है तो इस प्रकार उस नित्य दृष्टि में ये नहीं है तो भी नित्य दृष्टि और अनित्य दृष्टि इन दोनों में ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध है ना तो ग्राह्य जो अनित्य दृष्टि तदगत अनित्यत्वादि धर्म वे भाषित होते हैं किस में ग्राहक दृष्टि में भ्रम है ग्राह्य दृष्टि को अनित्य मानना आगमापाई मानना तो यथार्थ ज्ञान है ग्राह्य दृष्टि अनित्य है आगमापाई है यह तो उचित ज्ञान है ग्राहक दृष्टि इन सब अनित्यवादी विशेषताओं से रहित होते हुए भी ग्राह्य दृष्टि के धर्म अनित्यत्वादि धर्म वाली ये ग्राहक दृष्टि प्रतीत हो जाए तो यह भ्रम माना जाएगा तो ये भ्रांति है लोक की ग्राहक दृष्टि में अनित्यत्वादि की इसे बताया जा रहा है कि ग्राह्य अनित्य दृष्टिगतम अनित्यत्वादि सर्वम ग्राहिकायाम नित्य दृष्टो भासते भ्रांति से प्रतीत हो रहा है जैसे स्पटिक में लालिमा प्रतीत होती है स्वतः लालिमा धर्म से रहित होने पर भी सन्निहित उपाधि की उपाधिगत लालिमा उपाध लालिमा रहित स्पटिक में आरोपित होती है प्रतीत होती है वैसे ही ग्राह्य अनित्य दृष्टिगत अनित्यत्वादि विशेषताएं ग्राहक दृष्टि में प्रतीत हो रहे हैं अनित्यत्वादि धर्म इसे समझाने के लिए टीकाकार एक दृष्टांत तो बताते हैं तो जैसे अग्नि गोलाकार या चतुष कोकार या त्रिकोणाकार नहीं है ना ऐसे लंबा या गोर ये सब नहीं है लेकिन जो अग्नि का ग्राह्य है कौन लोहपिंड अयह कहते हैं लोहे को अयह पिंड यानी लोहे का पिंड लोहे का गोला ले लो या चौरस लोहा ले लो उसे अग्नि में डाल देंगे तो ग्राह्य जो अयह पिंड है तदगत गोलाकारत्वादि यानी गोलाकारत्व चतुष्कार आकारत्व चतुष्कोणाकारत्त्व आदि ये सब के सब धर्म प्रतीत होते हैं अग्नि में अग्नि गोलाकार है अग्नि चतुष्कोणाकार है अग्नि त्रिकोणाकार है ऐसा तो ये कहा कि ग्राह्य अय पिंडत पिंड का विशेषण है अय और ग्राह्य तो अय यानी लोहे का जो पिंड है और वो कैसा है ग्राह्य है यानी अग्नि के द्वारा प्रकाश्य है तो ग्राह्य जो अय पिंड उस अयप पिंडगत जो आदि धर्म है वे उस अय पिंड के ग्राहक अग्नि में वर्तुल वर्तुलत्व आदि धर्म न होने पर भी उनकी प्रतीति होती है भान यानी प्रती तो ग्राहक अग्निया दो भान प्रतीति दर्शनाथ किसकी प्रती वर्तुलवादी धर्मानाम प्रती भान दर्शनात् ऐसा न करिए तो वर्तुलवादी धर्मों की प्रतीति वस्तुतः वर्तुलवादी धर्म रहित तो अग्नि में हो रही है वो क्यों तो उपाधिभूत ग्राह्य जो अयपिंड है उसके धर्मों की प्रतीति है वो उपाधि धर्म प्रतीत हो रहे हैं ग्राह्य धर्म प्रतीत हो रहे, हैं। हो रहे हैं। ग्राहक में अतो लोकस्य तथा प्रतीति उपपद्य तो अतः यानी इस युक्ति के आधार पर ग्राहक ग्राह्य धर्म से युक्त प्रतीत होता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत हुआ अयपिंडगतो पिंडगत धर्म से युक्त अग्नि का भान होना ऐसे भ्रांति है अन्य आत्म दृष्टि में अनित्यत्वादि की लोक में ये रूप निश्चय है तो तथा यानी अनित्यत्वादि धर्म की प्रतीति नित्य आत्मदृष्टि में लोक को हो रही है तो नित्य में अनित्यत्व की प्रतीति को भ्रम माना जाएगा इति आहो इसी अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ये वाक्य लिखते हैं कि नित्य नित्य आत्मनो दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि ग्राहिका तो आत्मनो दृष्टि नित्या तो इस प्रकार एक आत्मदृष्टि का विशेषण हुआ नित्या और दूसरा विशेषण है बाह्य अनित्य दृष्टि ग्राहिका नित्य आत्मदृष्टि कैसी है तो बाह्य जो अनित्य दृष्टि है बाह्य अनित्य अनित्य दृष्टि है इंद्रिय संयोगज दृष्टि और उसकी को जो आत्म दृष्टि है वह नित्य है यह है वास्तविकता अनित्य ग्राह्य दृष्टि की ग्राहक आत्मदृष्टि नित्य है ये वास्तविकता है लेकिन वो ग्राह्य दृष्टि के अनित्यत्व की ग्राहक दृष्टि में प्रती होती है वह भ्रांति है और अधिकतर लोगों, लोगों को यह भ्रांति है कि आत्मदृष्टि नित्य है अनित्य है भ्रांति है अधिकतर लोगों की और जो श्रुति के अनुसार विचार करते हैं उन विवेकियों को ही निश्चित होता है कि आत्म दो दृष्टिया हैं एक नित्य दृष्टि है आत्मा की स्वरूप होता उस और उसकी ग्राह्य अनित्य दृष्टि है अनित्य दृष्टि जो ग्राह्य है तदगत अनित्यत्व का आरोप आत्मदृष्टि में हो रहा है अविवेकी आत्मदृष्टि में अनित्यत्व का आरोप करके अनित आत्मदृष्टि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं यह विवेक होता है वेदांतियों में वेदांत यह बताता है इसे आगे कह रहे हैं लोक की भ्रांति को दिखा रहे हैं कि बाह्य हाँ रस्व होना चाहिए बाह्य उपजन अपायदी अनित्य धर्मवत्वात तो बाह्या में यह में रस्व की मात्रा ही होनी चाहिए दीर्घ की छपी है वो गलत है तो बाह्य जो दृष्टि है वह कैसी है उपजन आदि अनित्य धर्म वाली है उपजन कहते हैं उत्पत्ति को अपाय कहते हैं विनाश को और आदि शब्द से दूसरे धर्म भी लेना जैसा विषय होगा उस विषय का आकार धारण कर लेती हो वस्तुतः तत्त आकार वाली नहीं है तो वो जो विषयाकार विषयाकारत्व वो ले लीजिए आदि शब्द से ये सब अनित्य पदार्थ के धर्म है तो अनित्य जो बुद्धि आदि उनके धर्म है और उन धर्मों का अनित्य धर्मवत्वा तो बाह्य दृष्टि में अनित्य धर्मवत्व होने से तदग्राह का या आत्म तो तद ग्राहक में तत्शब्द से बाह्य दृष्टि को लेना तो बाह्य दृष्टि की ग्राहक जो आत्मदृष्टि है वो तो नित्य है तो नित्य होने पर भी तदवत अवभाष मान यहां पर भी तत्शब्द से अनित्यवादि धर्म को लेना और अनित्यत्वादि धर्म वत्तया भासम धर्मवत्तयावभाषत्व भा, यानी भाषमान ये निमित्त है किसमें कहते अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तम तो अनित आत्मदृष्टि में अनित्यत्वादि भ्रांति का निमित्त है तदवत अवभाषमत्व ग्राहक दृष्टि का ग्राह्य दृष्टि के तरह भाषित होना यह आत्म दृष्टि में भ्रांति का निमित्त है लोकस्य निमित्त लोक युक्तों के भ्रांति लोगों को भ्रांति होने में निमित्त है ग्राहक दृष्टि का ग्राह्य दृष्टि के धर्मवतया भान होना इसलिए लोकों को भ्रम हो रहा है इति इति युक्तम एने उचितम युक्ति से निश्चित होता है इसे समझाने के लिए भाष्य में दृष्टांत है यथा इत्यादि इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्ववाक्यस्थ अवभाष मान जो निमित बताया है ना उसका अर्थ करते हैं कि ग्राह्य तदवत अवभाष मान का अर्थ करते हैं ग्राह्यवत अवभाष इत्यर्थ। यहां पर भी ग्राह्य हुआ है ना वो ग्राह्य होना चाहिए तो ग्राह्यवत अवभाष मानत्वम तो ग्राह्य जो बाह्य दृष्टि है उस बाह्य दृष्टि के तरह अवभाष मानत्व ये विष तदवत अवभाष मानत्व का अर्थ है और ये निमित्त है भ्रांति का अब यथा इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है ग्राह्य धर्मस्य ग्राहके भानं दृष्टांत न स्पष्टी ग्राह्य धर्म ग्राह्य के धर्म ग्राहक में प्रतीत होते हैं इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार यथा भ्रमणादि इत्यादि से टीका में टीकाकार ने ग्राह्य अयह पिंडगत वर्तुलवादी ये दृष्टांत बताया था भस्कर भगवान दूसरा दृष्टांत बता रहे हैं कि यथा भ्रमणादि धर्मवत आलात अलातादि वस्तु विषय दृष्टि रपी भ्रमती व तदवत तो कहते हैं जैसे भ्रमणादि धर्मवत जो अलातादि पदार्थ हैं वस्तु हैं और उन भ्रमणादि धर्मवान आलातादि पदार्थ विशेष जो दृष्टि है उस दृष्टि में भी भ्रमती इव तो उस दृष्टि में भी भ्रमण धर्म की प्रतीति होती है तो आलात है मशाल और उस मशाल को जलाते हैं अंधेरे में ऐसे घुमाते हैं यदि गोलाकार तो अग्नि भी गोलाकार प्रतीत होता ऐसे सीधे उठाते हैं तो सीधी प्रतीत होती है यदि त्रिकोणाकार घुमाते हैं तो त्रिकोणाकार प्रतीत होती है तो शब्दी तो मशाल मैं ये कैसी है तो भ्रमणादि आदि से त्रिकोणत्वादि ये सब लेना भ्रमण है ऐसे घुमाना तो उस समय भ्रमण से तो लीजिए तो भ्रमणादि धर्मवत अलातादि वस्तु ये ग्राह्य पदार्थ है और ग्राह्य पदार्थ में भ्रमणादि धर्म है और वो प्रतीत होते हैं अलातादि वस्तु विषय दृष्टि में यानी अलातादि वस्तु है विषय जिस दृष्टि का ऐसा बहुरी समास करके दृष्टि का विशेषण बना दीजिए भ्रमणादि धर्मवत अलातादि वस्तु विषय शब्द को ये दृष्टि का विशेषण है ना उसका अर्थ निकलेगा भ्रमणादि धर्म वाले जो आलातादि पदार्थ हैं तद विषयक दृष्टि और उस तद विषयक दृष्टि में यानी दृष्टि तो हो गई ग्राहक और ग्राह्य हो गए ये आलातादि पदार्थ इन आलातादि पदार्थों का जो भ्रमणादि धर्म है वह दृष्टि में आरोपित होता है और दृष्टि भी भ्रमति इव तो दृष्टि में भी भ्रमण सा प्रथित होता है ये तो हुआ दृष्टांत युवत ऐसे कहते हैं तदवत तो ग्राह्य अलातादि वस्तुओं के भ्रमण आदि धर्म जैसे ग्राहक दृष्टि में आरोपित हुए ऐसे ही नित्य आत्म दृष्टि जो ग्राहक है उसमें उसकी ग्राह्य अनित्य दृष्टि के अनित्यत्वादि धर्म आरोपित होते हैं यह तदवत का निकलेगा तो यथा भ्रमणादि धर्मवत आलातादि वस्तु विषय दृष्टि ये एक पद है ना यहां तक कहा तक भ्रमण आदि से लेकर के दृष्टि तक इस एक पद के अंदर दो बार आदि शब्द का प्रयोग हुआ है एक तो भ्रमनादि धर्म भ्रमण आदि यहां पर आदि शब्द है ना और दूसरा आलातादि तो भ्रमण आदि धर्म ये धर्म के पहले धर्म को दिखाने के लिए आदि शब्द का प्रयोग है और वस्तुओं को दिखाने के लिए आला तादी में आदि शब्द का प्रयोग है तो पहले आदि शब्द से क्या कौन से धर्मों को लेना दूसरे आदि शब्द से कौन से ग्राहक पदार्थों को लेना ये बता रहे हैं ग्राह्य पदार्थों को लेना तो पहले हैं ग्राह्य वत अवभाष मनत्व इथ तद्वत अवभाष मान अच्छा नहीं इसके नीचे है तो आदि आदिशब गमनादि गृहते आदिशब्देन गमनादि गृह्य कौन से आदि शब्द से भ्रमण आदि यहां पर जो आदि शब्द है वह आदि शब्द गमनादि धर्मों का वाचक है परामर्शक है और दूसरा जो आदि शब्द है उसके विषय में कहते हैं द्वितीय न धावत पक्षादि तो आला तादि वस्तु यहां पर उन धर्मी को बताने के लिए आदि शब्द का प्रयोग है भ्रमण आदि के साथ जो आदि शब्द है वो धर्म को बताता है गमनादि धर्म को और आलात आदि में जो आदि शब्द हैं वह आलात से अतिरिक्त धर्मी को बताएगा वे आलात से अतिरिक्त धर्मी कौन तो धावत पक्ष्यादि तो धावत आकाश में उड़ रहे हैं कौन पक्षादि, पक्षी और आदि शब्द से दौड़ रहे हैं बैल आदि यह सब कोई भी पेड़ पौधे इनको ले लेना तो पेड़ पौधे दौड़ते हैं कि नहीं उनमें दौड़ते नहीं है लेकिन दौड़ने की उल्टी दिशा में ट्रेन यदि जाती है तो ऐसा लगता है कि उल्टी दिशा में वो पेड़ ही दौड़ रहे हैं हम तो स्थिर हैं तो धावत पक्ष आदि इनको ले लीजिए आदि शब्द से अब भाष्य में दूसरा वाक्य है तथा च्रुति ही नित्य आत्मदृष्टि में ग्राह्य पदार्थ का धर्म आरोपित होता है इसे समझाने के लिए पहले युक्ति इति युक्तम यहां पर युक्तम शब्द से शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान बता रहे हैं ये युक्ति सिद्ध अर्थ है युक्ति यानी अनुमान प्रमाण तो अनुमान प्रमाण से यानी तर्क के आधार पर नित्य आत्म दृष्टि भी अविवेकी को अनित्य प्रतीत हो सकती है ये समझाया। ग्राह्य दृष्टि के अनित्यत्वादि धर्म आत्मदृष्टि में आरोपित होते हैं ये दिखा करके अब खाली युक्ति प्रमाण मात्र से युक्ति को तो युक्ति कहते तर्क को तर्क को तो अप्रतिष्ठित माना गया है इसलिए श्रुति शुर, मूलकत्व तो होना चाहिए श्रुति मूलक तर्क तो प्रतिष्ठित है और निर्मूल तर्क अप्रतिष्ठित है इसलिए श्रुति को भी बता रहे हैं कि श्रुति भी बताती है कि नित्यात्म दृष्टि में ग्राह्य पदार्थ के धर्म का आरोप होता है ग्राहक में ग्राह्य का आरोप होता है इसे दिखाने वाली यह श्रुति है तथा च्रुति ही ध्याती व लेलायतीव तो ध्याती इति लेलायती इति श्रुति यानी यह श्रुति भी यह बता रही है कि नित्य आत्म दृष्टि में अनित्य ग्राह्य पदार्थ के अन्यवादि धर्म का आरोप होता है आत्मा ध्यान करता है कि नहीं आत्मा में ध्यान करतृत्त तो है कि नहीं शुद्ध आत्मा आत्मा किसी का ध्यान नहीं करता है उसको किसका ध्यान करना है ब्रह्म को किसका ध्यान करना है तो आत्मा का मतलब ब्रह्म है शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है ना निर्विशेष ब्रह्म वह ध्यान रहित है कौन शुद्ध आत्म तत्व शोधित तोम पदार्थ तो साक्षी और ध्यान भी नहीं करता और चंचल भी नहीं होता अभी यहां तो फिर कहीं और एक क्षण के अंदर ही दौड़ लगाता है वो उपाधि लगाती है हरिद्वार में है तो क्षण के बहुत अल्प हिस्से में काशी में भी पहुंच जाता है बद्रीनाथ पहुंच जाता ये कौन मन वो आत्मा की उपाधि है लेकिन आत्मा जो पहले से पहुंचा ही हुआ है उसको क्या पहुंचना है उसको क्या दौड़ लगानी है वो तो व्यापक है इसलिए लेला कहते हैं चंचलता को कंपन को तो उसमें न तो स्थिरता है यानी ध्यान कर्तव तो है न तो चंचलता है लेकिन ये कहा जाता है इस समय मैं ध्यान कर रहा हूं इस समय मैं बड़ा चंचल हूं अस्थिर हूं तो मैं का तो अर्थ है साक्षी शोधित तुम तो अर्थ वह ध्यान रहित होने पर भी लेला रहित होने पर भी उसमें ध्यान तथा लेला आदि जो उपाधि भूत ग्राह्य पदार्थ हैं है अंतकरण आदि उसके धर्म हैं ये सब ध्यान लेला आदि और उन धर्मों का आरोप वो ग्राह्य अंतकरण होने से ग्राह्य अंतकरण का साक्षी है ना आत्मा और उस रूप ग्राह्य का धर्म ग्राहक साक्षी में आरोपित होता है और आत्मा ध्यान करता सा प्रतीत होता है चंचल सा प्रतीत होता है ये यह यहाँ पर कहते हैं कि ध्याती व लेला यतीव इसलिए ई शब्द का प्रयोग किया है कि वस्तुतः वह ध्यान तथा लेला रूप क्रिया से रहित है अक्रिय थोड़ी टीका है टीका को देखिए व इति इस प्रतीक के बाद में ग्राह्य बुद्धिगतम ध्यानादिक्राह के साक्षिणी भाषते श्रुत्यर्थ तो ग्राह्य बुद्धिगतम ध्याना ग्राह के साक्षिणी भाषते तो ग्राह्य बुद्धिगत जो ध्यानादि हैं वे ग्राहक साक्षी में भाषित होते हैं ग्राहक है साक्षी आत्मा और ध्यानादि धर्म है साक्षी की ग्राह्य जो बुद्धि उसमें ध्यानादि धर्म है और उनका ग्राहक यानी साक्षी रूप जो आत्मा उसमें भान होता जैसे है जैसे लालिमा पुष्प की है वह स्फटिक में आरोपित होती है वैसे तो पूर्ववादीना युवपत अनेक ज्ञानोत्पत्ति ही प्रत्यक्ष विरुद्धा सियात तत्परिहित तस्त ये तस्मा का अवतरण है टीका में भाषा में इत्यादि है ना इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ये पुरोवादीना युगपद अनेक ज्ञानोत्पत्ति ही प्रत्यक्ष विरुद्धा सैतरी तो पूर्वपक्षि ये कहा था कि आत्मदृष्टि को नित्य मानेंगे निंगेदी आत्मदृष्टि आत्मश्रुति आत्ममति, आत्मविज्ञाति इन शब्दों से कहा जा, कहा जा रहा है साक्षी का स्वरूपभूत ज्ञान साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान को ही इन इन शब्दों का प्रयोग करके कहा जा रहा है तो ये यदि नित्य है आत्मदृष्टि आदि तो फिर हमेशा रहेंगे तो युगपत अनेक ज्ञान मानने पड़ेंगे ना और है कि ज्ञान का योगपद्य नहीं होता एक साथ एक क्षण छेदन छे, छे दो ज्ञान नहीं रहते हैं एक समय एक ही ज्ञान रहेगा और यदि नित्य है ज्ञान तो फिर ये नित्य आत्मदृष्टि को आत्मश्रुति को ये दोनों भी ज्ञान है आत्मदृष्टि और आत्मश्रुति ऐसे आत्ममति आत्मविज्ञाति इन सब ज्ञानों को एक साथ हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा ना तो ज्ञान का जो अयोग पद्य है युक्ति से बताया गया उसका विरोध होगा और ज्ञान के युगपत अनेक ज्ञान की उत्पत्ति ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है वो प्रत्यक्ष विरोध नामक दोष पूर्व पक्षी ने पहले बताया था वह मानना पड़ेगा सिद्धांत मत में प्रत्यक्ष विरोध नामक दोष आएगा ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कहते हैं एवं तत्परितम ऐसा नुए करिए एवं चत परितम तो जो पहले पूर्व ने सिद्धांत में प्रत्यक्ष विरोध नामक दोष दिखाया था उसका परिहार हो गया आत्मदृष्टि को नित्य भी माना और अयोग पद्य भी सिद्ध होगा क्योंकि नित्य जो आत्मदृष्टि है उसमें योग पद्यत्व अयोग पद्यत्व नहीं होगा योग पद्य का अर्थ होता है एक साथ उत्पन्न होना तो जब नित्य है तो उत्पन्न ही नहीं होगा आत्मदृष्टि आत्मश्रुति शब्दित ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा तो योग पद्य की आपत्ति भी नहीं आएगी नित्य होने से इसे कह रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार की आत्मदृष्टेर नित्यवात तो तस्मात का ही अर्थ कर दिया आत्मदृष्टेर नित्यवात ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि तस्माद अर्थम आह आत्मदृष्टेर तो तस्मात इस पंचम्त सर्वनाम का अर्थ है आत्मदृष्टेर नित्यवाद आत्मदृष्टि नित्य होने से ये तस्मात् अर्थ निकलेगा तो आत्मा आत्मदृष्टि के नित्य होने से क्या हुआ कहते न योगपद्यम यानी आत्मदृष्टेर न योगपद्यम पद्यम ऐसा अनु करना योग पद्य का अर्थ होता है एक साथ उत्पन्न होना एक काला व छे देना तो नित्य है तो उत्पन्न ही नहीं होगी आत्मदृष्टि तो योग पद्य की आपत्ति नहीं आएगी तो योग पद्य की आपत्ति नहीं आएगी तो योग पद्य का जो अभाव है जिसे अयोग पद्य कहा जा रहा है वो भी नहीं होगा अप्रसिद्ध प्रतियोगिक अभाव को नहीं लिया जाता ना जिस अभाव का कोई प्रतियोगी ही ना हो उस अभाव को भी स्वीकार नहीं करते तार्किक लोग तो जब आत्मदृष्टि नित्य होने से उनमें योग सिद्ध नहीं हुआ तो योग पद्यव प्रतियोगिक अभाव को बताने वाला जो अ, अयोग पद्य है वो भी सिद्ध नहीं होगा तो ये कहते हैं कि न योगपद्यम अयोगपद्यम वा अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ करना यानी योगपद्यम नास्ति अयोग पद्यम व नास्ति कश्य तो आत्मदृष्टे, आत्मदृष्टि में योगपद्य भी नहीं रहेगा अयोगपद्य भी नहीं रहेगा वो होगा अनित्य दृष्टि में अनित्य दृष्टि है चक्षुरादि संयोगजा दृष्टि वह युगपत नहीं होगी एक समय दृष्टि होगी चक्षु दृष्टि होगी तो श्रुति नहीं होगी श्रुति रहेगी तो दृष्टा नहीं रहेगा वो उसमें दृष्टि नहीं रहेगी जो अनित्य है वो क्या गायकत्व ग्राहकत्व ग्राहकत्व तो ग्राहकत्व भी ग्राह्य की अपेक्षा से कहा जा रहा है ऐसे साक्षी भी साक्षी की अपेक्षा से कहा जाता है ना तो साक्ष्य गलत है यानी मिथ्या है तो ग्रा, ग्राहकत्व भी वैसा ही आरोपित है व्यवहार के लिए नहीं तो उसमें ग्राहकत्व रूप विशेषता भी नहीं है वो ग्राह्यत्व ग्राहकत्व विशेषता रहित निर्विशेष है इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने बताया हुआ जो प्रत्यक्ष विरोध है आत्मदृष्टि को नित्य मानने पर प्रत्यक्ष का विरोध नामक दोष सिद्धांत मत में पूर्व पक्षी ने बताया था उसका परिहार हुआ टीका में एक वाक्य है अनेक निरूप्यवात योगपद्यस्य तो योगपद्य क्यों नहीं है आत्मा में कहते इसलिए कि अनेक निरूप्य योगपद्यस्य पद्य योग, योग को अनेक की अपेक्षा है एक साथ उत्पन्न होना एक ही यदि होगा तो एक साथ उत्पन्न होना के थोड़ी माना जाएगा उसके लिए अनेक ओ धर्म होने चाहिए पद धर्मी पदार्थ होने चाहिए जो एक साथ उत्पन्न हो रहे दिखाने के लिए अनेक सापेक्ष है वो अनेक निरूप्य है का मतलब कौन योग पद्य अरे आत्मदृष्टि तो एक है चाहे आत्मदृष्टि को हो चाहे आत्मश्रुति को हो दोनों का अर्थ अलग नहीं है एक ही आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है इसलिए अपेक्षित जो अनेकत्व तो है वो न होने से किस में ज्ञान में और तद् अभाव रूपत्वात् अयोगपद्यस्य पद्य और अयोग पद्य, पद्य के अभाव रूप होने से क्या होगा एक श्याम दृष्टो तद उभयम अपनी नास्ती तो आत्मदृष्टि में ये दोनों भी नहीं रहेंगे उभय शब्द से योगपद्य अयोगपद्य को लेना इन दोनों का भी अभाव ही रहेगा अब बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधिवशा तो लोकस्य इत्यादि वाक्य आ रहा है जो आत्मदृष्टि में अनित्यत्व आदि की प्रतीति हो रही है वह लोक शब्दित अविवेकी तथा तार्किकों को आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की प्रतीति हो रही है वह भ्रांति रूप है इसे कह रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल